श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ उन्नीस नौ अगस्त अठारह सौ पचासी स्वप्न दर्शन रात के नौ बजे हैं श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं महिमाचरण की इच्छा है कमरे में श्री रामकृष्ण के रहते हुए वे ब्रह्म चक्र की रचना करें राखाल मास्टर किशोरी तथा और दो एक भक्तों को साथ लेकर जमीन पर उन्होंने चक्र बनाया सब लोगों से उन्होंने ध्यान करने के लिए कहा राखाल को भावावस्था हो गई श्री रामकृष्ण उतर कर उनकी छाती में हाथ लगाकर माता का नाम लेने लगे राखाल का भाव संवरण हो गया रात के एक बजे का समय होगा आज कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी है चारों ओर घोर अंधकार है दो एक भक्त गंगा के तट पर अकेले टहल रहे हैं श्री राम कृष्ण उठे वे बाहर आए भक्तों से कहा नागा कहाँ करता था नागा कहा करता था इस समय गंभीर रात्र की इस निस्तब्धता में अनाहत शब्द सुन पड़ता है रात के पिछले पहर में महिमाचरण और मास्टर श्री राम कृष्ण के कमरे में जमीन पर हिल गए। खाट पर राखाल थे श्री रामकृष्ण पांच वर्ष के बच्चे की तरह दिगंबर होकर कभी कभी कमरे के भीतर टहल रहे हैं सवेरा हुआ श्री रामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं पश्चिम के गोल बरामदे में जाकर उन्होंने गंगा दर्शन किया कमरे के भीतर जितने देव देवियों के चित्र थे सबके पास जा जाकर प्रणाम किया भक्तगण सैया से उठकर प्रणाम आदि करके प्राथम क्रिया करने के लिए गए श्री राम कृष्ण पंचवटी में एक भक्त के साथ बातचीत कर रहे हैं उन्होंने स्वप्न में चैतन्य देव को देखा था श्री कृष्ण भावावेश में आहा, आहा भक्त जी स्वप्न में श्री राम कृष्ण स्वप्न क्या कम है श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए स्वर जागृत अवस्था में एक भक्त के दर्शन की बात सुनकर कह रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है आजकल नरेंद्र भी ईश्वरी रूप देखता है प्राथम क्रिया समाप्त करके महिमा चरण ठाकुर मंदिर के उत्तर पश्चिम ओर के शिव मंदिर में जाकर निर्जन में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं दिन के आठ बजे का समय है मणि गंगा नहाकर श्री राम कृष्ण के पास आए हैं। संतप्त ब्राह्मणी भी श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई हैं। श्री राम कृष्ण ब्राह्मणी से इन्हें मास्टर को कुछ प्रसाद देना देनाई ताक पर रखा है ब्राह्मणी पहले आप पाइए फिर वे भी पा लेंगे श्री राम कृष्ण तुम पहले जगन्नाथ जी का भात खाओ फिर प्रसाद पाना प्रसाद पाकर मणि शिव मंदिर में शिव दर्शन करके श्री राम के पास लौट आए और प्रणाम करके विदा हो रहे हैं श्री राम कृष्ण तुम चलो तुम्हें काम पर जाना है